पृथ्वी ग्रह एक झरो का बीसवा भाग समता मंडल की पहचान उस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने और बादलों की अनुपस्थिति से की जाती है समता मंडल पर्त पृथ्वी की सतह से सत्रह से पचास किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है वायुमंडल के इसी भाग में वो जोन पर्थ विद्यमान रहती है ऑक्सीजन का एक रूप है जो जीवन के लिए आवश्यक है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी के लिए छनने का कार्य करती है समताप मंडल के निचले भाग में केवल पक्षा, पक्षा भस्तरी और पक्षाभकपासी जैसे उच्च स्तरीय बादल देखे जा सकते हैं। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 से पचासी किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए मध्य मंडल यानी तक वितरित होता है अस्पष्ट रूप से यह पत्र अधिकतर वायुयानों की अधिकतम ऊंचाई और अंतरिक्ष यानों की निम्नतम ऊंचाई के मध्य स्थित होती है इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है प्रतिदिन लाखों उल्का इस परत में गैस कणों से टकराने पर जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण यहां लोह और अन्य धात्विक अणुओं की अधिकता होती है आयन मंडल यानी आयनोस्पियर पर्त पृथ्वी की सतह से 70 से 80 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 640 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली रहती है यह पर्त लौह और आयन कहलाने वाले मुक्त आवेश कणों व मुक्त इलेक्ट्रॉनों को रखती है यह पर्त विशेष तरंग धैर्य वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है सूर्य से आते प्रकाश के कुछ अणुओं से टकराने पर कुछ इलेक्ट्रॉनो मुक्त होते हैं। आयनमंडल के कारण ही दीर्घ दूरियों की बेतर संचार व्यवस्था संभव हो सकी है दक्षिण या उत्तर ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरास आयनमंडल में ही होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी पर्त बाह्य मंडल एंड एक्सोस्पियर कहलाती है यह पर्त करीब 640 किलोमीटर ऊंचाई से आरंभ होकर लगभग 1200 किलोमीटर ऊपर तक होती है बाह्य मंडल की निम्न सीमा पर वायुमंडलीय दाब अर्थात गैसों के कणों के बहुत दूर दूर बिखरे होने के साथ ही और तापमान बहुत कम होता है बाह्य मंडल की मुख्य गैसें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें हैं।